गीता तत्व चिंतन आत्मज्ञान से पाप भय का नाश मरने मारने संबंधी तीन प्रश्न अब जो न घटे न बढ़े जो न जन्म ले न मरे ऐसा आत्मा तो सर्वव्यापी और विभु ही होगा क्रिया उसमें होती है जो सीमित है जिसमें संकोच या विकास की गुंजाइश है आत्मा के सर्वव्यापी होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार की क्रिया का प्रश्न ही नहीं उठता तो अब प्रश्न यह उठता है कि मारने और मारे जाने की क्रिया फिर किसमें होती है श्री भगवान उत्तर देते हैं शरीर में न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मारा जाता इससे यह बताया गया कि नाश शरीर का होता है आत्मा का नहीं इससे एक और प्रश्न उठा ठीक है मारा जाने वाला तो शरीर हो गया पर जो मारता है वह कौन है आत्मा में किसी प्रकार की क्रिया न होने के कारण वह तो मारता नहीं और शरीर जड़ होने के कारण मार सकता नहीं तो फिर मारने वाला कौन है दूसरा प्रश्न उठा यदि शास्त्र मरने मारने का निषेध करते हैं तो पाप पुण्य की बात फिर क्यों करते हैं क्यों कहते हैं कि हिंसा से पाप होता है और अहिंसा से पुण्य तीसरा प्रश्न उठा यदि आत्मा विभु होने के कारण क्रिया रहित है और शरीर जड़ है तो यह पाप पुण्य किसे लगता है जब शरीर नाशवान है ही तो उसे नष्ट करने में कैसा पाप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हम एक साथ ही देने का प्रयास करेंगे क्योंकि यह सभी एक दूसरे से संबंधित है स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर हमने ऊपर देखा कि जो मारा जाता है वह शरीर है जो मारता है वह है अहंकार अंतकरण की एक वृत्ति है उसकी अन्य वृत्तियाँ हैं मन बुद्धि और चित्त यह अंतकरण सूक्ष्म शरीर का उपादान है यह बाहर का दिखने वाला शरीर स्थूल शरीर कहलाता है नास इसी का होता है इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जो अंतकरण की वृत्तियों और सूक्ष्म तन्मात्राओं से बना है वैसे स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही शरीर जड़ है पर दोनों में एक अंतर है स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर की जड़ता सूक्ष्मतर है इसको यूँ समझें जैसे लकड़ी भी जड़ है और कांच भी जड़ पर लकड़ी प्रकाश को प्रतिफलित नहीं कर पाती जबकि कांच कर देता है इसी प्रकार स्थूल शरीर आत्म को प्रतिफलित नहीं कर पाता जबकि सूक्ष्म शरीर, कर कर जब शरीर करता है इसीलिए जड़ होते हुए भी आत्म को प्रतिफुलित करने के कारण सूक्ष्म शरीर आत्मा के ही समान चेतन मालूम पड़ता है जैसे स्फटिक के सामने लाल फूल रहे तो वह लाल और पीला फूल रहने पर पीला मालूम पड़ता है पर उसका अपना कोई रंग नहीं है वैसे ही यह आत्मा निर्विकार और असंग होता हुआ भी इस सूक्ष्म शरीर के सान्निध्य के कारण विकारी और संगवान प्रतीत होता है स्व और पर आत्मा का नहीं अंतकरण का सूक्ष्म शरीर का धर्म है पाप पुण्य हननादि क्रियाओं का कर्तापन और सुख दुख आदि द्वंद्वों का भोगतापन भी सूक्ष्म शरीर का ही धर्म है आत्मा का नहीं आत्मा इस सूक्ष्म शरीर की उपाधि से युक्त हो जीवात्मा कहलाता है और अज्ञान के कारण कर्ता और भोक्ता मान लिया जाता है वस्तुतः आत्मा में न तो विकार है न गमन सूक्ष्म शरीर में ही गमन और विकार आदि होते हैं